भगवद गीताए थारू अध अध्याय एक श्लोक संख्या 11 से 15 अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमंत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्ल प्रोपा दिस्कोन के संस्थापक आचार्य के द्वारा अज्ञान तो पढ़ क्या है चलो मनमोहन बोलेगा पहले क्या सीखे लिख के नहीं आया पढ़ के आए भगवत तो क्या नहीं लिख चलो ठीक है लिखो नहीं लेकिन क्या सीखे वो बताओ क्या नहीं। सीखे होता है उधर उदर, उधर ही विजय होती है ओके okay. जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहां पे विजय होती है तो इससे जीवन में क्या उतारेंगे कुछ जीवन में उतारने योग्य सीखे होंगे वो बताना है ना इसमें जीवन में क्या उतारेंगे बताइए जहाँ पे कृष्णा होते हैं वही पे विजय होती है तो हम हमको के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए कौरव लोग कृष्ण के विरुद्ध लड़े थे और तो आप कैसे कृष्ण के विरुद्ध जा सकते हैं कृष्ण के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए यह तभी कहना पड़ेगा जब आप कृष्ण के विरुद्ध जा सकते हैं तो कैसे कृष्ण के विरुद्ध जा सकते हैं किसी तो को यह बोलना पड़ता है कि तुम ये मत करो क्योंकि वो वो कर सकता है इसीलिए तो बोलना पड़ता है नहीं नहीं करना चाहिए सही तो जैसे तंबाकू नहीं खानी चाहिए तो तभी बोलना पड़ता है ना जब कोई तंबाकू खा रहा है या तो तंबाकू खाने की संभावना है तो उसी प्रकार से कृष्ण के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए हमको वो तभी कहना पड़ रहा है जब हम कृष्ण के विरुद्ध जा सकते हैं तो कृष्ण के विरुद्ध हम कैसे जाते वो तो जानना पड़ेगा वो तो कैसे जाते हैं कृष्ण के, तो के विरुद्ध करते क्यों कृष्ण के विरुद्ध क्यों है ने ने तो कहा भगवदगीता हम कृष्ण कहाँ लिखते हैं कि ट्रैक्टर मत उपयोग करो तो तो तो बताते हैं गुरु परंपरा है तो क्या होगा भगवान तो जाएंगे नरक में जाएंगे और क्या सीखा और कुछ समझ में नहीं और कुछ भी जीवन में उतारने योग्य कुछ मिला नहीं इससे कृष्ण जहां है वहीं वही विजय है अतः हमें कृष्ण विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए चलो ये एक पॉइंट पंद्रह श्लोक पहले वाले भी ठीक है अनिक क्या सीखा पढ़ा क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा जीवन में उतरनी होगी कुछ नहीं मिला उसमें हमको जैसे इसमें दुर्योधन को पूरा विश्वास था और कृष्ण अर्जुन को भी विश्वास था कि कृष्ण उनकी उसके साइड है और दूजे का विश्वास था की भीष्णु पितामा उनकी साइड है तो फिर वही विजयी होंगे तो फिर हमको अपने जैसे हमको गुरु पे गुरु गुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए हम इनकी शरण लेंगे तो हम कृष्ण भक्ति क्रिश्ण भक्ति कृष्ण लेकिन दुर्योधन को तो अपने गुरु पे पूरा विश्वास तो था लेकिन वार आ गए क्योंकि वो कृष्ण के विरुद्ध था वो तो ऑलरेडी आ गया <laughs> और केवल विश्वास सफिशियंट नहीं किसके ऊपर विश्वास ये महत्वपूर्ण तो है विश्वास करें घर की चावी हमको <laughs> अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है ठीक है अनिकात आपको कुछ मिला जीवन में उतारने के लिए नहीं रक्षा हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए क्योंकि भगवान हमारी इंद्रियों के स्वामी है ये सीखा हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए क्योंकि वे हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं ठीक है और क्या सीखा जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन का निर्देशन किया उसमें आता है कि भगवान भगवान भगवान अर्जुन अर्जुन को की को डायरेक्ट डायरेक्ट निर्देश निर्देशन करते हैं और परमात्मा के रूप में निर्देशन करते हैं उसी प्रकार हमें गुरु के माध्यम से जो मतलब भगवान की पति आदेश, आदेश का का है। इसको ऐसे लिखना है, लिखना है जैसे अर्जुन अपनी इंद्रियों को भगवान के मार्गदर्शन में चलाएं, उसी प्रकार से हमें अपनी इंद्रियां गुरु के मार्गदर्शन निर्देशन में चलाने तो भगवान के प्रतिनिधि है भगवान के निर्देशानुसार चलाएं उसी प्रकार हमें अपनी इंद्रिया गुरु के निर्देशानुसार चलानी चाहिए जो भगवान के प्रतिनिधि है फिर इस प्रकार दुरेदन सतर्क था कि किसी नाम कहीं से कोई आक्रमण जो ना तोड़ सके और आक्रमण ना कर सके उसी प्रकार हमें रहना चाहिए दुर्योधन चौक कि उसके ऊपर विरोधी सेना आक्रमण न कर दे वैसे ही हमें तो कन्ना रहना चाहिए कि माया हम पर आक्रमण न कर दे लिखा मैंने पता नहीं किस तो छोड़ दो बलराम कार्य या, या कुछ हम कर रहे हैं हमें लग रहा है कि ये जो मतलब आदमी है वो हमारे काम का है पर वो हमारी तरफ नहीं है तो उसको हमारी तरफ लाने के लिए हमें उसकी इतनी भी ज्यादा प्रशंसा नहीं कर देनी चाहिए कि हमारी तरफ के जो लोग हैं उनको कि गलत लग जाए कि ये हमें ज्यादा महत्व नहीं दे रहा उसको महत्व ज्यादा दे रहे हैं उस हिसाब से की यहाँ के लोग फिर मतलब ऐसा नहीं क्यों की यहाँ के लोग फिर हमें छोड़ चले जाए वो एक ही हमारी ऐसा लिखता है कि हमें किसी किसी को अपनी तरफ लाना है तो हमें उसकी इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि हमारी ओर के लोग हमें छोड़ दो <laughs> तो तभी तो तो ये भक्ति के रिलेटेड सीखा पॉलिटिक्स ऐसे जाके अलग से प्रशंसा करनी चाहिए किसी के सामने नहीं कर दो <laughs> का सार प्रभु पाद ने तात्पर्य में दिया है सबको संतुष्ट रखो सबको सबको संतुष्ट रखो तो अपना काम होगा <laughs> हम संतुष्ट रहे ना अपना काम होगा हम संतुष्ट रहेंगे नहीं बोला है काम होने के बाद भी हम संतुष्ट हो जरूरी नहीं है ना आगे। आगे। और मतलब जैसे विष्णु पिता ने क्या बोलते दुर्योधन त्राश का नमक खाया था तो जब उसमें बताते थे जी की जब दुर्योधन को मतलब विश्वास था कि ये उस साइड नहीं जाएगा क्योंकि जब द्रौपदी को भरी सभा में जो उसके साथ अत्याचार हुआ उस टाइम पे भी जब द्रौपदी ने उनसे भीख मांगी तो भी उन्होंने मतलब कुछ न्याय नहीं मतलब वो नहीं किया तो फिर किसी का यदि नमक खाया हो कितना भी शक्तिशाली क्यों बनाओ पर मतलब एक दास की तरह ही रह जाता तो है। तो सीख क्या है अगर हम किसी के नमक खाने से पहले थोड़ा तो कल से बिना नमक खिलाते <laughs> नहीं मतलब तो ये कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों बनाओ मतलब हमारे लिए कि हम किसी को नमक खिलाते तो कितना भी शक्तिशाली क्यों अपना दास ही <laughs> नमक हराम लोग भी होते हैं हमें किसी का नमक खाने से पहले सोचना है हम किसका नमक खा रहे हैं मतलब की नहीं। मतलब वो कैसा उसका गुण स्वभाव सब यदि अच्छा आदमी नहीं है तो नमक भी ना ले लो ऐसा चलो लिखते हैं हमें किसी का नमक खाने से पहले सोचना चाहिए कि वो कौन है अन्यथा हम गलत आदमी के दास बनकर रह जाएंगे हम कौन सा श्लोक का तात्पर्य अज्ञा Yeah. और जो दुर्योधन था वो का के का पौत्र के समान था और जब उनकी ज्यादा प्रशंसा कर दी तो फिर वो दूसरों की प्रशंसा नहीं मतलब पर ऐसे उनको भी महत्व देता है तो मतलब यहाँ पे कूटनीति से तो ऐसा करना चाह रहा की मतलब उसने विष्णु मतलब वो अंदर से ऐसी सोच रहा है कि उसने विष्णु को पटा मतलब पटा लिया उस से तो फिर विष्णु पितामा मनोभाव समझ जाते जो भी होता है मतलब बड़े हमेशा बड़े रहते उनको हम पटा नहीं सकते मतलब अपनी बुद्धि से मतलब ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा तो है ना इसमें और क्या सीखा और हम, हमें हमारी स्थिति के अनुरूप रहना चाहिए बताया गया कि विष्णु पितामा तात्पर्य में बताते विश्व पिता माँ ने सी जैसे गजना करने वाले शंख बजाया जो उनके स्थिति के अनुरूप था मतलब ऐसा नहीं की कुछ शक्ति वक्ति है नहीं और कुछ ज्यादा बड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर तो ले लिया कुछ मतलब अपनी स्थिति के अनुरूप रहना चाहिए ऐसा नहीं की काम आता नहीं है और एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कर दिया तो... बजा दिया और पीछे से निकल गए शंख बजा दिया और शंख बजाने के साथ साथ डायरिया हो गया ऐसा नहीं केवल शंख नहीं बजाना है शंख उस प्रकार से बजाना है जैसा हमारा लेवल है दिखाओ पे मत जाओ नहीं दिखाओ पे मत दिखावा दिखावा नहीं करना चाहिए अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप रहना चाहिए दिखावा नहीं करना चाहिए अपनी स्थिति के अनुरूप शंख बजा अन्य तो हाँ का मातृष को बच्चा फिर कोई भी जैसे कार्य होता है या समारोह होता है या कुछ भी महान कार्य जिसमें निर्णय ऐसा कुछ होता है तो उस कार्य का मतलब स्वागत करते हैं उस तरह से स्वागत बताते है मतलब की नगारे बिल्कुल सब तो मतलब ऐसा नहीं कि हमें हमने जैसे नया कर लिया बस जाके सामना गए नहा धो लिया ऐसा नहीं थोड़ा अच्छे से वो तो इसमें नहीं आता है कहीं भी आपने सोच लिया ये तो बड़ा युद्ध हो रहा है तो युद्ध की पद्धति में है मतलब तो वही एक, एक, एक तो तो पद्धति है तात्पर्य में भी नहीं तेरह पॉइंट तेरह तेरह तात्पर्य फिर आ गया और क्या सीखा सीख पहले के जो लोग थे वो पहले कार्य देखते थे बाद में नाम देते नाम दे थे मतलब नाम देते पर कार्य देख के और नाम देते थे, थे। आजकल पहले नाम देते थे सोचते कि काम तो नहीं होगा पर नाम तो रख लेते कम से कम मतलब मैंने ऐसे लिखा है पहले लोग के कार्य देख के नाम दे दिया जाते थे अब सोचते कि काम तो नहीं है पर नाम तो देते मतलब नाम देते जैसे भगवान का मधु सुनिए कार्य के बाद नाम अनुसार नाम होना चाहिए रक्षित नाम बताइए रक्षा करते हैं नाम अपनी नाम बलराम है और काला है मनमोहन के दांत पीले तो मनमोहन और पीला दात नहीं होने से उसमें क्या बोल रहा है कर लेता ले के दांत ही पीले तो पीले दांत से ही मनमोहन क्यों नहीं हो सकता छोटे भाई को बड़े भाई की सहायता करनी चाहिए जैसे धनंजय जब महाराज जी के स्थिर को धन की आवश्यकता ही तो वो धन करने के छोटे भाई को बड़े भाई की सहायता से मिलनी चाहिए मतलब <laughs> यदि वो धार्मिक है मैंने लिखा भी है यदि भाई धर्मी है तो दर्मी? धर्मी धर्मी बोला मैं पता ऐसे बताया कुंभकर्ण रावण नहीं करी करनी पड़ी कोई नमक सारे पॉइंट को करके बोलो मैंने हो गया मतलब करनी चाहिए यदि वो धर्मी हो तो मतलब वो समझिए अच्छा और कुछ हो मैं भी पढ़ लेता हूँ तो जिसे जिसने तो मम्म खाया उसने मम्मी मदद की थी ना थोड़ी से की थी बहुत की थी पढ़ता ही हूँ साथ में अयनेश सर्वेशु यथा भागम अवस्थिता भीष्म में अभी सर्वे वही अभी भीष्म पितामा अभी दुर्योधन बता रहे हैं भीष्म पितामा की तो बात करी दी और फिर अभी सबको बता रहे हैं कि लेकिन आप सब भी इंपॉर्टेंट नहीं हो ऐसा नहीं है भीष्म पितामा महान है लेकिन वो एक जगह पे लड़ रहे हैं तो दूसरी जगह से शत्रु प्रहार कर सकते इसलिए भीष्म की रक्षा करो सब समझ रहे है? ष्ण देव की सब रक्षा करो तो हम जीत जाएंगे ऐसा नहीं कह रहे कि आप सब लोग होंगे तो हम जीत जाएंगे विष्णेव की रक्षा करने में आपका भी भाग है तो आप सब लोग रक्षा करो विष्णेव की और विष्णेव लड़ेंगे तो हम सब जीत जाएंगे ऐसे ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि की युद्ध में यदि तो आप युद्ध में गिने के कहीं गिंगे युद्ध में तो मुख्य व्यक्ति है वो डायरेक्ट लड़ाई कर रहा है और बाकी सब उनको सहायता कर रहे हैं तो उससे जो परिणाम प्राप्त होता है वो बड़ा परिणाम प्राप्त होता है सभी लोग एक साथ जाकर के एक ही स्तर पे लड़ने का प्रयास करेंगे तो शत्रु मार देंगे हमको समझ इसलिए आ, वो तो उदाहरण आपको पता है ना एक लकड़ी है उसको आप तोड़ सकते हो मान लो कि 100 लकड़ी है और एक एक करके 100 एक सो की 100 लकड़ी तोड़ सकते हो दातुन लेके आए तो एक एक 120 बीस दातुन लेके आए तो सब लोग एक एक दातुन लेंगे कोई भी एक ही व्यक्ति बैठ करके एक एक दातुन करके 120 सौ दातुन तोड़ सकता है सही अभी वो 120 सौ दातुन को इकट्ठा कर दो और फिर तोड़ो घंटों बैठे रहेंगे प्रयास करेंगे तो भी नहीं टूटेंगे सन तो ये है एकता में शक्ति इसलिए अकेला अकेला अकेला अकेला सब लड़ने जाएंगे तो सब मर जाएंगे एक साथ मिलकर के विभरचना बना के जाएंगे तो जीत सकते हैं तो वो जो एकता करनी है वो एकता में पद्धति है कुछ लोग मेन होते हैं और कुछ उनके सहायक इस तरह से युद्ध जीते जाते हैं इस तरह से माया को भी जीता जाता है इस तरह से समाज भी चलता है तो माया को जीतने में भगवान की सेवा करने में मुख्य लोग होते हैं कुछ और हम लोग उनकी सहायता करते हैं कि नहीं हम सोचेंगे हम सब लोग मिलकर के बैठ करके सब लोग पुस्तक लिखेंगे महाराज की सौ पुस्तक है तो सौ लोग मिलकर सौ डिसाइपल्स मिलकर के डिसाइड कर ले चलो मैं ये ले लूंगा वो वो ले ले वो ले ले ऐसा करके सौ पुस्तक लिखने बैठे तो क्या होगा <laughs> कुछ नहीं होगा क्योंकि योग्यता तो होनी चाहिए ना उसके जगह महाराज को हम मदद करेंगे कैसे उनकी सेहत अच्छी रख करके उनको सही फैसिलिटीज सही व्यवस्था देकर के कि उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके पुस्तक लिखने के लिए तो क्या होगा महाराज माया के सामने जो युद्ध है उसमें बहुत सारी पुस्तकें लिख करके बाहर आ पाएंगे सही अन्यथा क्या होगा महाराज खुद अपना खाना पका रहे हम भी खुद अपना खाना पका रहे ये भी खुद अपना खाना पका रहे। <laughs> तो क्या होगा कुछ नहीं होगा ना तो आधुनिक विचार जो है कि सब लोग एक समान है वो ऐसा विचार है सब लोग अपना अपना काम करेंगे बस तो वो सही विचार नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ लोग अग्रणी होते हैं और कुछ लोग सहायक होते हैं ऐसे समाज में भी अग्रणी होते हैं ब्राह्मण अग्रणी होते हैं और उनके सहायक बाकी सब हैं। क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो ये सब की जो सहायता है उससे पूरा समाज आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है लेकिन समाज के अंतर्गत जो नीचा रोल जो भाग है वो वैश्य और शूद्र लोग लेते हैं खासकर शूद्र लोग नीचा भाग लेते हैं उसमें उनको कोई मान सम्मान नहीं है शूद्र के लिए सबसे पहला गुण जो आवश्यक है उनका कार्य करने के लिए वो न अतिमानिता भगवद गीता में प्रभुपात बता रहे न अति मानिता मान की इच्छा नहीं है जो मजदूर है शूद्र है उसको कोई मान सम्मान नहीं देता है और स्त्री को भी कोई मान सम्मान नहीं देता है ऐसे इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन उनकी समाज में स्थिति वो है तो ऐसे यहां पे देव को बहुत मान सम्मान दिया जा रहा है इसका अर्थ यह नहीं है कि जो दूसरे सैनिक है उनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन उनकी स्थिति क्या है भीष्म देव की सहायता करने की समझ तब भीष्मादेव जीत पाएंगे इस प्रकार से स्थिति रहती है इसलिए यथा भाग अब अवस्थिता जिस प्रकार से आप लोगों को अलग अलग जगह पर स्थित किया गया है उस प्रकार से आप स्थित रहिए और लड़िए जैसे तो वर्णाश्रम में अलग अलग स्थिति में अलग अलग लोगों को रखते हैं तो उसमें शूद्र भी हैं, वैश्य भी है अंत्यज भी है अलग अलग अंत्यज मतलब शूद्र से भी नीचे चांडाल है वर्णाश्र तो का भाग वर्णाश्रम धर्म का भाग नहीं है लेकिन वर्णाश्रम समाज का भाग है उनकी भी प्रगति होती है उनके अपने कर्तव्य निर्दिष्ट हैं भागवतम में आते हैं सातवें स्कम ग्यारहवेंगे उनके भी सबके जैसे ये अभी गाय मर जाए तो कौन आएगा लेने के लिए चमर आएगा वो उसी का धर्म है वो आके लेके जाएगा गाय को और उससे फिर समाज के लिए आवश्यक जो वस्तु बनाएंगे जैसे मृदंग के लिए गाय का चमड़ा मिलता है मृदंग बनाने वाले लोग भी अंत्यज सोसाइटी से होते हैं शूद्र से नीचे शूद्र लोग ये नहीं करेंगे वो अपना बहुत ही लो मानेंगे इसको लेकिन वो लोग इस प्रकार से जो समाज है उसमें योगदान देते हैं जिसके कारण मृदंग बज पाता है जिसके कारण कीर्तन होता है जिसके कारण भगवान का गुणगान होता है जिसके कारण सब लोग प्रगति करते हैं तो जो मृदंग बनाने वाला है जो चमड़ा निकालने वाला है उसको तो मिलेगी ही उसकी कृपा सबकी मिलेगी हाँ तो सबका यथा भागम अवस्थिता जिस प्रकार से स्थित है जिस प्रकार से कार्य किया है उस प्रकार से करना है यह यथा भागम अवस्थिता लेकिन लड़ रहे हैं भीष्म ब्राह्मण है पूरे समाज को आध्यात्मिक प्रगति कराने के लिए लड़ रहे हैं तो इसलिए समाज के मुखिया है ब्राह्मण यदि ब्राह्मण नहीं है तो समाज कुत्ते बिल्ली का समाज है क्योंकि जी, जीते तो कुत्ते बिल्ली भी है खाते पीते और मौज करते सही तो बाकी सब व्यवस्था तो खाने पीने के लिए ही है आध्यात्मिक प्रगति की व्यवस्था कौन कर रहे हैं ब्राह्मण तो ब्राह्मण के समाज में नहीं होने से वो मनुष्य समाज नहीं रहता है वो कुत्ते बिल्ली का समाज होता इसलिए उनका महत्व सबसे ज्यादा है उनको सबसे ज्यादा मान है इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण को दूसरों की जरूरत नहीं है सब लोग अपने अपने स्थिति में रह करके जब कार्य करते हैं तब मात चलता है तब आध्यात्मिक प्रगति होती है सबकी जैसे देवहूति माता है देवहूति माता है। पता है कौन यानी कपिल देव को जानते हो कौन सुना कौन हाँ भगवान कपिल मैंने सोचा अभी बोलेगा वो क्रिकेट स्टार कपिल देव <laughs> आपके समय आपके जमाने में तो नहीं थे वो है ना कपिल तो भगवान कपिल उनकी माता देवहूति उन, देवहूति माता के पति कर्दमुनी <laughs> तो क्या वो नहीं मैंने पहले बोल दिया तो कर्दम मुनि जो है तो देवहूति माता उन्हीं की सेवा करती रहती थी पूरा दिन कुछ खाती नहीं थी पीती नहीं थी उनका सेहत भी बहुत खराब हो गई थी एकदम पतली हो गए थे लेकिन ऐसा नहीं कि देवूति माता पूरा यज्ञ कर्दम मुनि की तरह ही सब आध्यात्मिक प्रगति करने के ध्यान करने के लिए बैठ जाएगी ऐसा नहीं था केवल उनकी सेवा करती थी क्यों उनकी स्थिति थी पत्नी की तरह और जब कर्दम मुनि को आत्मसाक्षात साक्षात्कार हुआ तो देवभूति माता को भी आत्म साक्षात्कार <laughs> साक्षात कर मतलब भगवान को देखा <laughs> समझे भगवान को जब कर्दम मुनि ने देखा तो देवभूति माता ने भी भगवान को देख लिया और उस तरह से देवभूति माता को कपिल मुनि भगवान स्वयं पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ समझे तो इसलिए जो जिसकी स्थिति उस प्रकार से कार्य करते हैं तो सबकी प्रगति होती है हालांकि ब्राह्मण है वो समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु वर्णों के गुरु ब्राह्मण है और सन्यासी पूरे समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं ब्राह्मणों के भी गुरु है सन्यासी तो इसलिए उनके गुणगान होंगे हमेशा उससे हमको यह नहीं सोचना है हम तो क्या है हम, हम हमारा तो कोई नाम नहीं लेता है सच कुछ मैंने तो इतना काम किया मेरा कोई नाम नहीं है उसने कल प्रवचन दिया उसका स्वभाव भाई सब तो नाम के पीछे नहीं भागना <laughs> लोग ऐसा सोचते हैं ना मेरा फोटो भी नहीं, नहीं, भी नहीं, नहीं, नहीं आया <laughs> एक बार एक मंदिर में रथ यात्रा हुई तो रथ यात्रा के जो फोटोग्राफ खींचे थे तो बोर्ड के ऊपर वो सब पिन लगा करके डिस्प्ले किए लोग आते तो देखने के लिए रथ यात्रा के फोटो ऐसे रथ यात्रा मंदिर में रथ यात्रा मैं नहीं बोलूंगा तो एक भक्त थे काफी दीक्षित भक्त और काफी समय से आते हैं। उन्होंने बोल दिया कि मेरा तो एक भी फोटो नहीं लगाया तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उसको पता चल गया फिर एक के बाद एक एक के बाद एक लेक्चर में उन्हीं का नाम लेकर के हम यही सोचते कि रथ यात्रा में मेरा फोटो आना चाहिए मेरा फोटो बोर्ड पे लगना चाहिए ये क्या है <laughs> <laughs> तो ये नहीं सोचना चाहिए ये भीष्म देव की ही क्या है क्यों बखान हो रहा है हमारा क्यों बखान नहीं हो रहा है समाज में किसका बखान होना चाहिए किसका बखान नहीं होना चाहिए सब नियम हैं। उस तरह से स्थापित है भगवान ने ही स्थापित किया और हमारी स्थिति यह है कि हमारा बखान नहीं होना चाहिए न अतिमानिता हमको मान की इच्छा नहीं है और उसकी जरूरत नहीं और वो यदि है तो हमारे लिए नुकसान है तो हमको अपनी इस प्रकार से स्थिति में रहना चाहिए ये यहां पर एक बात समझ में आती है भीष्म एव अभिरक्षंतु भी आप सब भीष्मदेव की रक्षा करें जिससे कि भीष्मदेव लड़ पाए तो इस प्रकार से हमको साथ मिलकर के चलना है यह पद्धति है साथ में मिलकर चलने की अपनी अपनी स्थिति में रहकर के अपना अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना फिर यहां पर तात्पर्य में हाँ यदि हम अपनी अपनी स्थिति में नहीं रहेंगे अपने अपने मोर्चों पे नहीं रहेंगे तो क्या होगा हार जाएंगे क्योंकि तो उनको मार देंगे तो तमाकेला कितना लड़ेगी शत्रु व्यू तोड़ देगा शत्रु व्यू तोड़ देगा ना तो भगवान ने वर्णाश्रम रूपी व्यूहरचना बनाई है माया से लड़ने के लिए जिसमें रहकर के जो योद्धा है वो पूरे समाज को माया से लड़कर के आगे लेके जाते हैं समझे हथियार है हरे कृष्णा महामंत्र और ये सब लेकिन व्यूहरचना है पूरी उसमें से समझ रहे ये वर्णाश्रम में पूरी युद्ध की व्यूहरचना वर्णाश्रम में और समझिए कि जो हथियार है ब्रह्मास्त्र हरे कृष्णा महामंत्र है और अलग अलग हथियार है भक्ति के वो सबको दिए हुए अलग अलग लोगों को तो यदि हम अपने व्यूहरचना में नहीं रहेंगे उसमें पालन नहीं करेंगे तो माया है वो घुस जाएगी जाए तोड़ घुस जाती है अंदर चक्र ऐसे माया मायाकोन में एंटर कर गई व्यूरचना तोड़ दी क्योंकि वर्णाश्रम की स्थिति नहीं है वो व्यूहरचना नहीं बनी या बनी तो कोई पालन नहीं कर रहा है तो ऐसे ही नंदग्राम में भी हम ये व्यूरचना बना रहे हैं और जितनी बनी है उतनी तो बनी ही है तो इसमें हम यदि अपनी स्थिति में नहीं रह करके ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो माया इधर भी घुस जाएगी जैसे मान लो कि आप लोगो तो आगे जाकर के आप कृषि वृषि ठीक से नहीं करते हो अन नहीं ठीक से तो क्या होगा हो गया सब करो तो फिर थोड़ा समय बाद सब जो इधर रह रहे हैं सबको क्या करना पड़ेगा नौकरी करनी पड़ेगी बाहर क्योंकि इनको चाहिए ना खाने के लिए तो चाहिए कितने भी भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव भक्ति सार्वभौम किया हो खाने के लिए नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा ना ऐसे तो गए गए नहीं तो खाएंगे क्या वही तो खाने के लिए नहीं है तो मरे के लोग आगे जाएंगे तो फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा नंदग्राम से स्टेच्यू पे नौकरी करनी पड़ेगी यहाँ तो कहीं पढ़े लिखे नहीं है तो स्टेच्यू पे जाके नौकरी करो नहीं तो फिर सिटी में कहीं जाकर कर कुछ करना पड़ेगा शत्रु आ गए ना अंदर और हम बाहर चले गए <laughs> तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है इसमें हम यदि अपनी विवरचना के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो शत्रु काम क्रोध लोभ मोह किसी प्रकार से हमारे अंतर हम शत्रु प्रवेश कर जाता है ऐसे ही भक्ति की विधि में सबको अपने भक्ति के कार्य करने हैं सुबह उठना है मंगला आरती जाना है हरे कृष्णा कृष्ण जपना, ये सब सही कार्य है। ये यदि नहीं किए तो माया घुस जाती है व्यूरचना टूट गई चूहे के दिन खा जाता माया भी हमको खाई जाती है फिर यहाँ पे प्रभु पद बता रहे हैं की दुर्योधन को भीष्म देव के ऊपर पूरा विश्वास था क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था अर्थात अधर्म कार्य चल रहा था तब न्याय मांगने पर भी ये लोग चुप रहे थे क्यों चुप रहे थे चुप रहे थे कोई भी कारण से चुप रहे थे तो इसलिए दुर्योधन को पता है कि ये तो अन्याय का ही युद्ध है और अन्याय का पक्ष में हम सब हैं, और इन्होंने हमारा पक्ष लिया है तो लड़ने में भी ये लोग उसी प्रकार से लड़ेंगे जैसे द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय उन्होंने अपने दिल पे हृदय पे पत्थर रख दिए थे पत्थर दिल हो गए थे पत्थर हृदय हो गए थे पाषाण हृदय पाषाण हृदय हो गए थे उसी प्रकार से अभी भी वो पाषाण हृदय हो करके लड़ाई करेंगे पहले भी और वो क्यों चुप रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि पूरे जीवन हमको धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये सब लोगों ने पाला है तो अभी जब उनको आव, जब हमको आवश्यकता थी तब उन्होंने हमारी मदद की तो अभी उनको आवश्यकता है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं तो विभीषण ने भी तो छोड़ दिया था विभूषण ने भी छोड़ दिया था तो फिर उनका भी छोड़ देना चाहिए था लेकिन नहीं रावण ने रावण चाहता था कि वो छोड़ दे हे? नहीं रावण विदुर ने तो छोड़ दिया <laughs> <laughs> तो भजा दिया <laughs> नहीं क्या क्या मैं कृतज्ञ नहीं रहता कृतज्ञ हाँ। नहीं होना चाहिए लेकिन इस केस में तो कृतज्ञ होने के कारण उल्टा हो गया यहां से दो शिक्षा प्राप्त होती है पहली शिक्षा वर्णाशम की दृष्टि से कि कृतज्ञ नहीं होना चाहिए भीष्म पितामा द्रोणाचार्य दोनों के प्रिय थे पांडव और दोनों ये दोनों भक्त भी थे ने? वो भी वो वो खुद भी भक्त थे हाँ द्रोणाचार्य के प्रिय थे अर्जुन अर्जुन भगवान के भी प्रिय है वो भगवान के भक्त थे तो भगवान के विरुद्ध क्यों बताते हैं तो इतना प्रिय होने के बावजूद भी अपने प्रिय हैं किंतु जिन्होंने उनके ऊपर उपकार किया है उनके उपकार को वो पूरा जीवन आ मरण मरने तक याद रखें ये वर्णाश्रम विचार है समाज की दृष्टि से क्या हम महाभारत क्या सिखाता है उस प्रकार से ये क्यों वो लोग नहीं छोड़े दुर्योधन और धृतराष्ट्र को कि वो वो चीज दिखाना चाहते थे कि हमें कृतघ्न नहीं होना चाहिए जो उपकार किया है किसी ने तो वो उपकार हमेशा याद रखना चाहिए मरते दम तक उनके विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए ये एक शिक्षा यहां पे देते हैं तो अधर्मी है तो अधर्मी तो ये दूसरी शिक्षा है कि अधर्मियों का उपकार नहीं लेना चाहिए समझे सम्झे? समझे अधर्मी लोगों का चाहे हम धर्म से मर ही क्यों नहीं जाएं? लेकिन अधर्म अधर्मी लोगों का उपकार नहीं लेना चाहिए समझ में यदि अधर्मी लोगों का उपकार लेते हैं तो क्या होता है कभी ना कभी वो हम हमारे पास अधर्म कराएंगे और हमको करना पड़ेगा जैसे वो गुरु वो को हाँ हम जैसे अब यहाँ पे गुरुकुल चला रहे हैं ठीक है अभी हो सकता है कि हमें बहुत अलग अलग प्रकार से आवश्यकता पड़े और गवर्नमेंट हमको बोले कि हम आपको उपकार करते हैं आप एफिलिएट करा दो सेंट्रल अच्छा। बोर्ड से एफिलिएट मतलब गवर्नमेंट रिकोग्निशन दिलवा दो सेंट्रल बोर्ड से लगा दो स्कूल आपकी गुरुकुल को वहां का सिलेबस आ जाएगा वहां का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा स्कूल की तरह तो हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अधर्मी लोग हैं ये करेंगे फिर हमारे पास अलग अलग चीज कराएंगे अंडे तो भी खिलवाएंगे और सब कराएंगे ऐसे तो मोदी भी ऐसे पाँच लाख रुपए देता है बीमार ऑपरेशन जिसके तो फिर वो भी नहीं लेना चाहिए काफी चीजें जो नहीं करनी चाहिए ऐसे तो देखे तो फिर हमारा पैसा ओ, उपकार की दृष्टि से नहीं करते हो दान की दृष्टि से करते हो हम तो उपकार ले रहे हैं ना वो दान की दृष्टि ऐसी नहीं करता हो देखो कोई दानी नहीं होता है शाम <laughs> दान दंड भेद राजनीति में चार चीजें पहले बोल के समझाते हैं फिर कुछ गिफ्ट देते हैं दान या तो ये दान, दान है दान करके क्या होता है कि वो आदमी ऋणी बन जाता है यही तो चाल है किसी को लेने की धृतराष्ट्र राष्ट्र में चाल तो अपना ही यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ <laughs> था द्रोणाचार्य की स्थिति ऐसी थी कि अश्वत्थामा एकदम छोटे थे और इनके पास कुछ भी खाने को या कुछ भी नहीं था भूखे ही थे सब पूरा परिवार और अश्वत्थामा बहुत रोता था तो द्रोणाचार्य उसे कुछ सफेद पानी में कुछ सफेद डाल के दूध की तरह दे देते <laughs> कुछ खाने को नहीं बहुत खराब स्थिति थी परिवार की उस समय में सॉरी द्रोणाचार्य कौरव में से कोई दे देता था ऐसे जो भी है पूरी कहानी है तो उस समय धृतराष्ट्र ने उनको मदद की उनको राज्य में लिया र, र, र, राज्य में लिया और उनको सब फैसिलिटी प्रोवाइड <laughs> तो इसलिए वो इनके ऋणी बन गए ऐसे तो लोगों के जब ऋणी बनते हैं तो ये ये ऋण ये पूरी राजनीति है पॉलिटिक्स है किसी को अपने उसमें लेना है तो उसको ऋणी बना दो, उसको रीनी बना दो। अच्छा प्रश्न जैसे बोलो प्रश्न जैसे कोई अधर्मी उसको रेनी बना रहा है और हम भक्त लोग भी गए दोनों तरफ से वो रेन, दोनों का लग गया उसे तो हुँ? मतलब उसने भी इसको दान दिया हमने भी उसको दान दिया मतलब अधर्मी ने भी और धर्म के पक्ष वाले तो फिर तो क्या तो न्यूट्रल तो मतलब हाँ। न्यूट्र, वो तो दोनों का ऋणी हो गया ना तो वो जाएगा किस साइड अभी हम दोनों की लड़ाई हो गयी तो अब रहा मैं भी तो वो तो वो भी उसको डिसाइड, तो? वो तो तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा किसने ज्यादा वो तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अधर्मियों का यदि हम ऋण लेते हैं तो हम कभी ना कभी अधर्म में लगते हैं इसलिए अधर्मियों का ऋण नहीं लेना चाहिए धर्म संकट में पड़ेंगे ही पड़ेंगे कुछ ऐसा हुआ था कि कोई गांव वाला जब मोदी यहां पे आ रहा था तो कुछ गुलाब के कुछ मोदी का नाम लिख दिया तो खुश होकर उसने 50 लाख कुछ दिया तो वो दान दिया कि क्या।, क्या गुलाब का तो तो कुछ कुछ बनाया उसका नाम लिखा नरेंद्र मोदी तो उसने 50 लाख दिया तो, बोल तो उसने दान दिया की क्या हाँ, तो तो रा, तो कर लिया। राजा कभी खुश होकर के देता है ना ले लो ऐसे दिया तो हमारा तो उपकार हो गया लग गया हमने तो उपकार राजा का प्रजा, प्रजा, थो प्रजा थो तो ले है तो प्रजा तो उपकार तो टैक्स टैक्स ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है की पहले तो कृतज्ञ नहीं होना है और फिर आ, उपकार भी धर्मी लोगों का लेना है अधर्मियों का नहीं लेना है नहीं? क्योंकि अधर्मियों का उपकार लेंगे तो या तो हमको कृतज्ञ होना पड़ेगा या तो अधर्म करना पड़ेगा अभी आप देख लो क्या करना दोनों अधर्म है कृतज्ञ होना भी अधर्म है अधर्म और अधर्मियों का उपकार लेना भी और अधर्म तो करना है तो अधर्म का कृतज्ञ होना कृतज्ञ कृतज्ञ मतलब मैंने आपके लिए कुछ किया और आपको उसका कोई ठीक है ना किया किया हमको किया समझे उसको कोई महत्व नहीं देना उसको याद नहीं रखना हमेशा कि वो इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है उसको बोलते कृतज्ञ जैसे आपके माता पिता ने पाल पोष के आपको बड़ा किया और जब बड़े हो गए तो माता पिता को कुछ बहुत मानते नहीं है क्या किया आपने मेरे लिए उनके प्रति कोई व्यवहार नहीं है तो कृतज्ञ होना हुआ जबकि कृतज्ञ मतलब कि हमेशा वो याद रखते हैं मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे बड़ा किया इन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया मैं हमेशा के लिए इनका ऋणी हूं इस प्रकार से जो भावना है वो कृतज्ञ की, की भावना कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप माना गया है तो ये है तो इसलिए यहाँ पे द्रोणाचार्य इस प्रकार की स्थिति में फंस गए हैं भीष्मदेव और द्रोणाचार्य कृतज्ञ भी नहीं बनना चाहते और लेकिन कृतज्ञ भी नहीं अधर्म भी बनना पर, करना पड़ रहा है कृतज्ञ नहीं बनना चाहते तो मतलब अधर्म कर लेना चाहिए बन ये स्थिति खराब स्थिति है ऐसा स्थिति आने की नहीं देनी चाहिए और आ गई तो आ गई तो विनाश हुआ आगे तो कुछ ना कुछ अधर्म करना पड़ेगा तो अच्छा है कि कृतज्ञ न बन ऐसी स्थिति में अधर्म करने भी दूसरा अधर्म करने की जगह अधर्मियों का साथ छोड़ दो जैसे विभीषण का पूरा केस मुझे नहीं पता है लेकिन अधर्मियों का साथ छोड़ दो ठीक है फिर जो भी होना है वो मैं जैसे वो तो फिर यहाँ पे प्रश्न उठेगा तो फिर भीष्मेव द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों नहीं किया भगवान क्योंकि वो स्थापित करना चाहते थे कि भीष्म और द्रोण जैसे महारथी महामहारथी जिनके पास सब कुछ है जो पूरे पांडव कौरव की सेना एक सामने रख दे तो भी हरा सकते हैं ऐसे लोग भी यदि अधर्म का पक्ष लेते हैं तो हारते हैं। अधर्म का पक्ष लेते हैं तो हारते हैं पराजय को प्राप्त होते हैं ये स्थापित करना चाहते थे समझे दुर्योधन को अभी यहाँ पे इतना विश्वास है लेकिन क्योंकि वो अधर्म का पक्ष लिए इसलिए हार गए इसमें वो बताते हैं देखो। धर्मो रक्षति रक्षित है जो धर्म की रक्षा करते धर्म उसकी रक्षा करते निकल गया। ओके okay, उपाधि की गई टाइम भगवद गीता यथारूप की जाए